कृष्ण कठोपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम बल्ली में दसम मंत्र विचार कर रहे थे यदे वेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्व मृत्यो स मृत्युमा यहाँ पश्य जीव ब्रह्मणों ऐक्य कहा जाता है उभयत्र वही समान चैतन्य ही है चैतन्य एक है इसमें जो भेद दर्शन करता है वो जन्म मृत्यु चक्र में जाता है अर्थात अविद्याग्रस्त हो करके टीका में कल हम लोग देख रहे थे पंक्ति अच्छा भाष्य में नीचे से द्वितीय पंक्ति में था सति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या अविद्या यहाँ कल हम लोग समास विचार कर रहे थे उपाधि स्वभाव लक्षण और भेद दृष्टि लक्षण अविद्या का ये दो विशेषण हो गया लक्षण ये द्वंद्व समासस का बाहर अंत में है तो द्वंद्वान्ते शूय पदम प्रत्येकं अभिस्य तो उपाधि एवं स्वभाव तो उपाधिस्वभाव तद लक्षण लक्षणम अर्थात कार्य ये अवि अविद्या इस प्रकार की विग्रह लें तो उपाधिस्वभाव उपाधि अर्थात शुद्ध स्वरूपों को आवरण कर देने वाला है तो उपाधि स्वभाव के द्वारा अविद्या का आवरण शक्ति आवरण रूप कार्य को कह दिया जाएगा क्योंकि जो उपाधि ग्रस्त हो गया उसका अभी शुद्ध स्वरूप और भान नहीं हो रहा है जैसे स्फटिकों के पास रक्त पुष्प रहा अब स्फटिक और स्वच्छ नहीं दिखेगा ये उपाधि का यही कार्य है कि उपध्येय को आवृत कर देना तो यह अविद्या का आवरण अंश को लेकर के यह विशेषण समन्वय हो सकता है दूसरा हो गया भेद दृष्टि भेद से दृष्टि थी भेद दृष्टि तदेव लक्षण लक्षण अर्थात कार्यमि यश अविद्या अर्थात तो अविद्या का जो दूसरा कार्य होता है विक्षेप करना तो यह दोनों अंश अविद्या का कार्य इस प्रकार की समन्वय कर लेंगे ठीक में हम लोग देख रहे थे नहीं अच्छा उपाधि उपाधिस्वभाव भेद दृष्टिश्च ताभ्याम कारणतया लक्ष्य थे अर्थात ये दोनों कार्य हो गए उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि ये अगर दोनों कार्य होंगे तभी वो दोनों कार्य के द्वारा कारणतया अविद्या लक्ष्यमाना होगी इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि अर्थात यह हम लक्षण जो भाष्य में शब्द है तो उसका अर्थ कार्य कार्य ले लेंगे ताकि अविद्या कारण हो जाएगा कारणतया लक्ष्यत उपाधिस्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा अविद्या न तो उपाधेर दृष्टिश्च अनिर्वाच्याण संभवः अनिवाच्या अविद्या इसके बिना ये उपाधि भी नहीं हो पाएगी और भेद दृष्टि ये भी नहीं हो पाएगा ये दोनों अविद्या होने से ही ये अंतकरण उपाधि बन जाता है और भेद दृष्टि भी हो जाता है अंतःकरण उपाधि और भेद दृष्टि ये अविद्या तो दोनों हो गए संभव कार्य कारण भाव से संविध च से तो कार्य कारण भाव कहेंगे अविद्या को आप बीच में क्यों लाए तो सीधा चैतन्य से हो सकता था कहते हैं कि संबित जो है वो असंग कूटस्थ है उसमें ना कोई कार्य कारण भाव रहेगा ना कोई कार्य के साथ संबंध होगा इसलिए कार्य कारण भाव से संवित संबंध से ये चैतन्य में कारण तो रख करके बाकी जगत में कार्य तो रखना यह दुर्निरूप नहीं कह सकते हैं और संविद का संबंध अविद्या के बिना नहीं हो पाएगा मंत्र में दिया नाना ना, नाने पश्यति नाना, इव, इव उपमार्थ, नाना इव उपमार्थ इव शब्द उपमा के लिए नाना जैसा देखता है दृष्टांत दे दिए यथा स्वप्ने नाना तो अभाव अपनी स्वप्न में नाना तो नहीं है केवल दृष्टा एक ही है नाना तो सत्यत्व तो अभिनिवेशन ना, व्यवहरति। नाना तो का अध्यारोप करके आहार्य नहीं है कल शायद विचार हुआ था व्यवहार करता है जैसे स्वप्न में तथा जागृत अभी नानात्व अध्यारोप्य जागृत में भी इसी प्रकार की नाना तो नहीं है जैसे स्वप्न में अविद्यादोष से आरोप करके शब्द देखता है इसी प्रकार की जागृत में सत्य तो अभिनवेशन यो व्यवहारती तस्य निंदित्व जो व्यवहार भेद व्यवहार इसका निंदा किया जाने से एक रसम ब्रह्म अस्मी प्रतिपत्तव्यम एक रस अर्थात कोई अंतराय नहीं है व्यवधान करने वाला कोई पदार्थ नहीं है में में इस प्रकार के भाष्य अच्छा नीचे से तृतीय पंक्ति का अंत में वहां से फिर देख लेंगे तत्र एवं सती उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या मोहितः मोहित सन अर्थात मोहग्रस्त मोहग्रस्तचित्तवैचि अर्थात जैसे स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए उसका विपरीत ज्ञान हो रहा है यहा इह इह कार्य ब्रह्मणी अनाभूते इसमें ब्रह्म में कोई नाना है नही अर्थात भेद है नहीं इस प्रकार की अनाभूते ब्रह्मणी परस्मा अहम मो अत परम ब्रह्म भिन्नमेंव पश्यतिपल एक अद्वितीय ब्रह्म में विभाग करके अनुभव करता है कैसे कहते अन्यो अहम परमात्मा से मैं भिन्न हूँ और मत्त अन्यत परम ब्रह्म मेरे से भी परब्रह्म भिन्न है भेद करके देखता है नाना भिन्नमीव पश्यति भिन्न जैसा देखता है स मृत्यु मृत्यु अर्थात तो मरण मरण मृत्यु मृत्यु मृत्यु से मुर्त्यु को मंत्र में कहा गया अर्थ कहते हैं मरण मरणम इसका तात्पर्य हो गया पुनः पुनः जन्म मरण बार प्राप्त करता है तथा न क्यों कहा गया भेद दृष्टि अविद्या का कार्य है जब तक भेद दृष्टि हो रही है अर्थात अविद्या है तो विद्या है तो फिर विद्या नहीं है विज्ञान एक रसम नैरंतण आकाशवत परिपूर्ण ब्रह्मे वास्मी पश्येद्या भेद दृष्टि से न देखे न देखे फिर कैसा देखेंगे कहते विज्ञान एक रसम विज्ञान एक रस एक रस अर्थात एक विजातीय पदार्थ के द्वारा अंतरित तो व्यवहित तो नहीं है विज्ञान एक रस नैरंतण नैरंतरण अर्थात बीच में कोई व्यवधान नहीं है दृष्टांत तो देते हैं आकाशवत आकाश किसी अन्य भूत के द्वारा व्यवहित तो नहीं हो पाएगा तो बीच में कोई अन्य भूत है कहेंगे वहाँ भी आकाश ही है आकाश जैसा परिपूर्ण इसी प्रकार की ब्रह्म एवं अहम अस्मी इति पशे आकाश केवल देशिक परिपूर्ण है कालिक नहीं है प्रलय काल में आकाश नहीं रहेगा ब्रह्म किन्तु देशिक कालिक सर्व मतलब सर्वदृष्टिया अपरिचि है परिपूर्ण है इसी प्रकार के देखें अर्थात तो हम अस्मीन अपरिचिन्न ब्रह्म इस प्रकार की अनुभव करें आगे टिका में एक रस चेत ब्रह्म कथम ज्ञात्री ज्ञेय विभाग अज्ञं प्रतिकल्पित कल्पित भेद ने त्या ब्रकस आपने कह दिए जातीय पदार्थ के द्वारा अंतरित तो व्यवहित तो नहीं है अगर ऐसा है तो फिर ज्ञात्री ज्ञेय विभाग कैसे होता है अहम ज्ञाता घटो ज्ञ इस प्रकार की फिर शब्द प्रयोग से व्यवहार कैसे होता है उत्तर देते हैं कल्पित नज्ञ अर्थात जब तक अविद्याग्रस्त है तब तक ये भेद दृष्टि होगा क्योंकि कहा गया पूर्व मंत्र में अविद्या जब तक है तब तक भेद दृष्टि तो अज्ञम प्रति कल्पित भेद इसी को नजर में रख करके ये कहा जाता है ज्ञान त्रिज्ञेय विभाग शास्त्र में सब कहा जाता है अविद्या है कैसे इसका निराकरण होगा कहते हैं मनसे नेह नानास्ति मनसैवेद्यंगन मृत्यु स मृत्यु मनस एवत नृत्यो नास्ति मृत्यु गति यश्यति पूर्व मंत्रा उत्तरार्धता तो समान है मनसा एवं आप्तव्य मन सभी का है अभी इदम आत्मतत्व सर्वे ही आपतव्यम तो मन के द्वारा मनत है तो मनत है किंतु मन संस्कृत नहीं हुआ है आगम से आचार्य से ये मन संस्कृत होना आवश्यक है तो ये आगम आचार्य उपदेशन मन संस्कृत होने से ये ग्रहण होगा आप ज्ञातव्य तो अगर शुद्ध मन नहीं हुआ है तम रज से अगर वो मलिन है तब इसके द्वारा ग्रहण नहीं होगा क्या ग्रहण होना है इह ब्राह्मणी नाना किंचन न ना अस्ति इसमें कोई भेद नहीं है किंतु भेदन देखता है तो यही कहा जाता है कि अभी मन शुद्ध नहीं हुआ है भाष्य में ठीक है चलेगा अगर ऐसे अनुकूल लगता है तो वो भी ठीक है भाष्य में प्राग एकत्व आचार्य एक विज्ञा आचार्यागम संस्कृत मनसाइद ब्रह्मकस्य आत्मा न अन्यदस्ति इति प्राग एकत्व अन्यस्त आचार्य प्राग प्रागर्थ प्रथमे एकत्व विज्ञान से आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा असमानाधिकरण है आगम के आधार पर मन को संस्कारित तो कर लेना है और आगम का ज्ञान हमको कैसे होगा परोक्ष ज्ञान भी कहेंगे आचार्य का वाणी से वचन से तो आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा ब्रह्म रसम आप्तव्यम ब्रह्म एक रस एक रस अर्थात घन शब्द व्यवहार किया जाता है विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवहित तो नहीं होना अर्थात भेद दृष्टि नहीं रहना ब्रह्मे का रसम आप आत्मा एवं न अन्यद अस्थि आ गया तो विजातीय पदार्थ हुआ उसके द्वारा व्यवहित तो हो जाएगा यहाँ कहते हैं आत्मा एवं अन्य न अस्थि अन्य पदार्थ नहीं है विजातीय पदार्थ नहीं है तो ये प्राग प्राग प्रथम है तो यह करना है आपते चानात्व प्रत्युपस्थापिकाया अविद्यावृत्तवात् प्रथम तो वह एकत्व ज्ञानो प्राप्त करना होगा आगम आचार्य से प्राक पूर्व काल ऐसा नहीं है यहाँ प्रथम आपते जब यह एकत्व तो ज्ञानो प्राप्त हुआ तो जब एकत्व तो ज्ञान होगा फिर नानात्व तो ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा कहते नाना तो प्रत्युपस्थापिका अविद्याया अविद्यावृत्तवात इह ब्रह्मणी नाना नास्ती किंचन तो जब एकत्व तो ज्ञान प्राप्त हुआ फिर नाना तो प्रत्युपस्थापिका तो नाना तो को दिखाने वाले भेद दृष्टि कराने वाली जो अविद्या जब एकत्व तो अनुभव हो गया तो फिर नाना तो इसका ज्ञान नहीं होगा क्यों नानात्व का कारण था अविद्या अविविद्या से अविद्या की निवृत्ति होगी अविद्या की निवृत्ति हो जाने से और इह नाना भेद दृष्टि और नहीं होगा किंचन अणुमात्र कुछ भी और भेद दृष्टि नहीं करेगी यू पुनर दृष्टि न मुंचतीह ब्रह्मणी नाना इव पश्य गच्छति स मृत्योर्मृत्यु गेदम अध्यापय यह तु, तु तो तू कह करके पूर्व का व्यवच्छित्ती दिखाते हैं अर्थात ये तो भिन्न है अर्थात जिसका दृष्टि में अविद्या और नहीं रही विद्या से अविद्या के निवृत्ति हो गई ब्रह्म में नाना का दर्शन नहीं नानात्व का दर्शन नहीं करता है यु अर्थात तिपरी पुनर् इस इसमें कैसा स्थिति है कहते हैं अविद्या तिमेरा दृष्टि न मुंशती अविद्या वही तिमेरा दृष्टि तिमेरा दृष्टि जिसके चलते चंद्र दो दिखते हैं अंग्रेजी में कहते हैं सिलिंड्रिकल दो सभी कभी ये जो रुद्री हम लोग पढ़ते हैं ना पुस्तक उसमें जहाँ क के नीचे दो क लिखेगा अथवा क के नीचे व रहेगा क तो वहाँ तो भी पता नहीं चलेगा उंगली लगाने से पता चलेगा एक क है दो, दो क है तो सिलेंड्रिकल दो सो कहते हैं ये तिमिर दृष्टि कहते हैं एक दो दो दिखेगा तो तिमिर दृष्टि जो न मुन्चती न मुंचती अर्थात न त्यजती मुंचती में धातु क्या है मुचले न से मुचाधी न मुचादी दिना मुचादी, मुचादी, मुचादी स्मरण है तो आप लोग सिद्धांत का डिबिटी सुनेंगे महाराज जी कैसा स्पीड में उसको कहते हैं तो ये जो आठ धातुएं हैं लेप पिशाम, एक गया। मुच लेप कृत कृत एक सिच सिच खेत है आठ तो, धातुएं कितना महाराज जी का स्मरण और उपस्थिति कितना मतलब तेज होता है वो सब पता चलता है तो, मुंशती इ ब्रह्मणी तिमरा दृष्टि अर्थात जैसे द्विचंद्र दिखता है जिस दोष से उसको प्रति दृष्टि कहते हैं अर्थात द्वैत दृष्टि जो न त्यजती जो त्याग नहीं करता ब्रह्मणी नाने व पश्यती ब्रह्म में द्वैत नहीं होने पर भी द्वैत जैसा देखता है द्वैत का भान होता है तो अपने से भेद भान रहा तो कुछ प्राप्तव्य कुछ परिहर्तव्य ये सब बुद्धि रहेगी और रहेगी तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र में चलेगा स मृत्योर्मृत्युम गर्थात निश्चित रूप से ये संसार चलता रहेगा अपि भेदम अध्यारोपयन् थोड़ा सा भी अगर भेद भी करेगा ये तरीके तो उपनिषद में मंत्र है यदा हे वेश उदरम अंतर कुरुते अथ तस्य भयं भवति इस प्रकार के महामंत्र है यदा हे यदा ही एव ऐसा एतस्मिन एतस्मिन ब्रह्मणे उदरम अंतरम कृते तो मतलब स्वल्पम भेद अगर करेगा तो फिर अथत भयम भवती द्वितीय हो जाने से चांदों के मैं ना द्वितीय भयम भवती द्वितीय हो गया तो फिर भय होगा कहेंगे हम भक्ति करेंगे द्वितीय और कर अर्थात तो जगत को नहीं रखेंगे केवल मैं हो गया और एक ईश्वर रहेंगे क्यों ये जगत को हम पूरा ईश्वरात्मा को बना दिया तो फिर और भय कहाँ होगा इसलिए भाष्य में वहां तैचारी तो भाष्य में कहते हैं उसी ईश्वर से भय रहेगा क्या भय रहेगा खगर मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया इधर उधर हो गया वही ईश्वर दंड देंगे तभी तो भय वही ईश्वर ही भय का कारण हो जाएंगे जब तक ये द्वैत रहेगा भक्ति का ये मतलब भक्ति मार्ग वहां तक पहुंचा देगा नाना तो उसे दो में ले आएगा इतना तो कर देगा ये लाभ है मन को एकाग्र कर देगा किन्तु आखिरी ये अद्वैत आवश्यक है नहीं तो वही जो द्वितीय रहेगा वो चाहे ईश्वर है तो जैसा कहते ना बालक को माँ से तो अभय रहेगा किंतु तो कभी अगर भय होगा तो मां से ही भय होगा बाकी किसी को कह देगा बालक तो। आप हमको ऐसा कहते हैं मैं जाकर के मां को बोल दूंगा बाकी किसी से भय नहीं है माँ के सामर्थ्य से किंतु माँ से अंतिम ही तो रहेगा ये दृष्टांत इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं अगर उदरम अंतरम अपि अपि अरम कारथ स्वल्पम अगर थोड़ा सा भी भेद करेगा तो भी भय रहेगा यह मंत्र हुआ आगे मंत्र में टीका में कहते हैं ये सब मतलब ये मंत्र सब चल रहे हैं अभी अद्वैत तो ज्ञान कराने के लिए अर्थात ये सब महावाक्य स्थानीय मंत्र चल रहे हैं आगे भी वही है महावाक्य स्थानीय और चल रहे हैं टीका में अंगुष्ठ परिमाण जीवम अन्द्य ब्रह्म भाव विधाद विधीयन विरोधाद अंगुष्ठ मात्र अविवक्षित ब्रह्म परम एवं वाक्य अंगुष्ठ परिमाण जीव अनूद्य अंगुष्ठ परिमाणम इसमें समाज कैसे कहेंगे जीव को कहेगा अंगुष्ठ किसका परिमाण हो जाएगा जैसे व्याघ्र मुखम यश हो जाएगा व्याघ्र किसी का मुख होगा इसी प्रकार इस के हाँ अंगुष्ठ से परिमाणम इति अंगुष्ठ परिमाणम अंगुष्ठ परिमाण मिव परिमाणम यश्य इस प्रकार के सप्तम उपमान बहुग्रह पूर्व पद ना उत्तर पद, लोपो व उपसंख्यान व उत्तरपद से उत्तर पद, से उपसंख्यान इस प्रकार की बात बार्ति, बातिक है ये ये सूत्र नहीं है उपमान बहुब्रीह ऐसे आरंभ है सप्तमी अथवा उपमान वाचक बहुब्रीह अगर होगा तो उत्तर पद पूर्व पद का जो उत्तर पद है उसका विकल्प सेठ ना वह नित्य लोक होगा वहाँ वाह नहीं है क्योंकि व्याघ्र मुख मुख इस प्रकार की कभी रूप नहीं बनेगा वहाँ तो व्याघ्र मुख ही बनेगा इसलिए सप्तम उपमान बहुग्रह उत्तर पदलोपस् उपसंख्यान उत्तर पद लोपस् उपसंख्यानम वह नहीं है वहाँ इवका नित्य लोक होगा सप्तम उपमान बहुग्रीह उत्तर पद लोकस्योपसंख्यानम बहुगृह व ऐसा तो एच नहीं हुआ लोप उपसंख्या बातचीत उपसंख्या में कुछ अच्छा ठीक है अनभ्यास विषम विद्या तो ये सब हो जाती है अच्छा अंगुष्ठ परिमाणम अंगुष्ठस्य से पर... अंगुष्ठ परिमाणम इव परिमाणम यस्य जीवस्य तो अंगुष्ठ परिमाण ये क्यों कहा गया यह हम भाष्य में थोड़ा कह देंगे जीव जीव अंगुष्ठ परिमाण हो गया इसका अनुवाद करके ब्रह्म भावो विधान जो जीव अंगुष्ठ परिमाण शब्द से कहा जाता है तो अंगुष्ठ परिमाण शब्द से जीव का अनुवाद करके उसी को ब्रह्मत्वेन विधान किया जाता है अर्थात ये महावाक्य स्थानीय है ब्रह्म भावो विधान विधीयन विरोधात अंगुष्ठ मात्र अविवक्षित जीव का अनुवाद करके ब्रह्मत्व का विधान करते हैं तो जो विधियमान हुआ ब्रह्म वो अंगुष्ठ मात्र है व्यापक है व्यापक तो विधियमान के साथ विरोध होता है जो उद्देश्य तो उद्देश्य और विधेय ये दोनों का बीच में अगर विरोध होगा तो फिर वो वाक्यर्थ ज्ञान नहीं होगा इसलिए यहाँ कह रहे हैं अंगुष्ठ मात्र से क्यों विद्यमान जो ब्रह्म उसके साथ विरोध हो रहा है अगर अंगुष्ठ मात्र परिमाण हो जाएगा होने से ब्रह्म परम एव वाक्यम अंगुष्ठ मात्र परिमाण का हम अविवक्षित उसका अनादर करेंगे तो फिर यहाँ ब्रह्म का वाक्य अर्थात वैक्य ऐक्य का यह वाक्य है पुनरअपि तदेव प्रकृतम ब्रह्म आह फिर वही जो प्रकरण चल रहा है ब्रह्म उसी के बारे में कहते हैं अंगुष्ठ मुरुषो मध्य आत्म ईति भूतभव्य तो बीजुगुपते मात्रच प्रत्यय की सूत्र से हो जाएगा तमाम अंगुष्ठी आम्य आत्मनि मध्ये तो आत्मनी मध्ये यहाँ आत्मा शब्द से आत्मा तीन को आत्मा कह दिया जाता है शास्त्र में एक तो मुख्य आत्मा हो गया चैतन्य व्यापक और मिथ्या आत्मा किसको कह जाएगा शरीर गौण आत्मा पुत्र तो यहाँ कहते हैं ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है जीव है वो आत्मनी आत्मनिमध्य तो कौन सा आत्मा लिया जा सकता है मिथ्यात्मा मिथ्या आत्मा का तो तो शरीर आत्मनि तिष्ठती तो रहता है अंगुष्ठ मात्र स्थान में तो रहता है और उसका परिमाण भी हो गया अंगुष्ठ मात्र किन्तु ईशानम भूतभव्य अंगुष्ठ मात्र कह करके मध्य आत्मनितिष्ठती कह करके जीव का अनुवाद किया जा रहा है और वही ईशानम भूत भव्य तो जो अर्थात त्रिकाल का जो शासन करने वाला है जो त्रिकाल का अधिष्ठाता है तो वो ब्रह्म ही है तो जो मध्या आत्मनी अंगुष्टमात्र पुरुष तिष्ट स एवं भूतभव्य से ईशान वो ब्रह्म है ये महावाक्य स्थानीय हो गए भूत भूतभव्य भूत अतीत भव्य और भूत भव्य कहा गया तो मध्यवर्ती कालीन वर्तमान ये सबका शासन करने वाला है और अर्थात सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है ब्रह्म ही है इस प्रकार की अनुभव हो जाने से तत्व न बीजगुप्त सतह उससे फिर आगे आत्मा को रक्षा करने के लिए इच्छा नहीं करता है पूर्व मतलब जैसे पहले कहा गया अर्थात यहाँ सन प्रत्यय इच्छा अर्थ में हुआ है अपने को और बचाने के लिए इच्छा नहीं करेगा क्योंकि असंग कूटस्थ निश्चय हो गया तो फिर क्या बचाएगा भाष्य में अंगुष्ठ मात्रो अंगुष्ठ परिमाण तो अंगुष्ठ परिमाण स्पष्ट दिखा दिए समाज भी अंगुष्ठ परिमाण हृदय पुंडरिकम तिद्रवर्ती अंतकरण उपाधील अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अम्बरवत अंगुष्ठ मात्र परिमाणम जीव को कहा गया अंगुष्ठ मात्र परिमाणम वास्तविक के। जीव कैसे हो गया कहते हैं अंगुष्ठ मात्र परिमाणम हृदय पुंडरिकम जो हृदय कमल है हृदय पुंडरिक अर्थात ये स्थूल जो हृदय कहते हैं नहीं तो नहीं, ये विचार शास्त्र में अधिक हृदय शब्द से बुद्धि को लिया जाएगा तो बुद्धि को क्यों लिया जाएगा कहते हैं हृदय में रहने वाली बुद्धि इसलिए वहाँ लक्षणा से हृदय शब्द से बुद्धि को लिया जाता है यहाँ कि हृदय कुंडली का अर्थात जो मास खंड है उसी को ही लेना है तत्द्रवर्ती तो अंतकरण उपाधि अंगुष्ट मात्र तत्द्रवर्ती तो वो जो मांसखंड है हृदय उसका अंदर में जितना आकाश है छिद्र अंतरवर्ती उसमें उसमें रहने उसमें रहने चित्रवर्ती वाले अंतह उपाधि मात्र, अंतह उपाधि है हृदय तो पुंडरिक में विद्यमान होने वाला अंतकरण उपाधि विशिष्ट होकर के अर्थात तो अंतकरण का वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाता है इसलिए अंतकरण उपाधि हो गया अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अम्बरवत आकाश व्यापक होने पर भी वंश पर्व वास का जो पर्व दो गांठ के बीच वाला स्थान को पर्व कहेंगे अगर वो पर्व अंगुष्ठ परिमाण है तो उसमें रहने वाला आकाश भी अंगुष्ठ परिमाण हो जाएगा किंतु वास्तव आकाश अंगुष्ठ परिमाण है क्या ए, इसी प्रकार की यहाँ उपाधि कल्पनम बुद्धि में आ जाता है तभी तो कहा जाता है कि इतना परिमाण हो गया इसी प्रकार के अंतकरण उपाधिक हो जाने से आत्मा को भी अंगुष्ठ परिमाण कह दिया गया ये ब्रह्म सूत्र में मनुष्याधिकारा ऐसे सूत्र है हृदय अपेक्ष या वहां ये मंत्र के ऊपर विचार होता है आत्मा को अंगुष्ठ मात्र क्यों कह दे तो हाथी का जो होगा उसका हृदय तो उसका अंदर में छिद्र क्या अंगुष्ठ मात्र होगा तो ये बड़ा हो जाएगा उसका अंगुष्ठ मात्र क्यों कहते हैं हृदय अपेक्षा या हृदय के अपेक्षा अर्थात हृदय में अनुभव होता है कहते तो तो हाथी का हृदय बड़ा होगा कहते हैं कि मनुष्याधिकारा ये शास्त्र में मनुष्यों को ही अधिकार है तो इसलिए हाथी ये शास्त्र नहीं पढ़ेगा मनुष्य ही पढ़ेंगे तो मनुष्य का अर्थात हृदय हो जाता है अंगुष्ठ परिमाण उसमें बुद्धि और तदाकर वृत्ति ब्रह्माकार व्यक्ति उसमें प्रतिबिंबित तो अनुभव होने वाला इसलिए अंगुष्ठ मात्र कहा गया हृदय अपेक्षा ऐसे वो सूत्र है यह अंगुष्ठ मात्र इसलिए कहा गया अर्थात मनुष्य ही इस शास्त्र का अधिकार शास्त्र में अधिकारी मनुष्य ही है और उन्ही लोगों के लिए कहा गया अंगुष्ठ मात्र आगे अंगुष्ठ पुरुषो मंत्र में कहा गया पुरुष इति पुरुषः पुष्व अन पुरुषः जैसे मृद निर्मित सारे वर्तन कहा गया मृद मिट्टी के द्वारा पूर्ण है अर्थात सत्ता स्फूर्ति देने वाला मध्य आत्मनी मध्ये सप्तमी अंत आत्मनि अर्थ शरीर ठषति य तम ईशानम् ईशानम विदित्वा न तत इत्यादि पूर्वपत आत्मा अर्थात शरीर का मध्य भाग में हृदय लगभग मध्य भाग में ही है उसमें तिठती यह तम आत्मा वही अर्थात हृदय में अनुभव होने वाला जो आत्मा वो वास्तविक क्या है कहते हैं भूतभव्य से ईशान ईशान अर्थात शासन करने वाला नियामक नियामक अर्थात यहाँ सत्तास्फूर्ति देने वाला है विदिवा ज्ञात्वा तत न बीजगुप्त इत्यादि पूर्वत अर्थात कस्मात गोपायितुम नेच्छति इस प्रकार की वहां वाक्य था फिर और अपने को कहीं से रक्षा करने का ये इच्छा नहीं रहता है आगे यह मंत्र पूरा हो किंच और भी उसी ब्रह्म तत्व का व्याख्यान देते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधुमक ईशानो भूत भव्य स एवाद्य अच्छा पूर्व मंत्र में भी था तत्त व्यदर्था तत नचिकेत व्याख्यातम जो यह आत्मा जो कि ब्रह्म अभिन्न है वही जो नचिकेता पूछा था यह मंत्र में भी वही बात करें अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगुष्ठ मात्र अर्थात जो पूर्व मंत्र में कह दिया गया ज्योतिर ज्योतिर्व अधूमक तो इसमें ज्योति प्रकाश जैसा किंतु तो धूम नहीं है ऐसा प्रकाश जिसमें धूम नहीं है ईशानो तो भूत भव्य धूम रहित तो ज्योति जो ध्यान करने वाले होते हैं तो कहेंगे ज्योति देखा कैसा ज्योति कहेंगे ऐसा ज्योतिर् देखा कि जिसमें कोई किरण नहीं निकल रहे साधारण तो ज्योति कहने से सूर्य जो बुद्धि में आ जाते हैं तो सूर्य के साथ हम जब देखते हैं भी सूर्य का प्रभाव मंडल भी साथ में दिखता है और सूर्य को आप कहीं नहीं दिखेंगे चित्र में भी जहां किरण साथ में नहीं दिया गया इसलिए संस्कार बन जाता है कि सूर्य के साथ किरण रहेंगे किंतु जो लोग ध्यान करेंगे या अन्य अन्य प्रक्रिया में बताते हैं तो वहाँ ऐसा दिखेगा कि कोई उसमें किरण ही नहीं दिखेंगे केवल एक बहुत प्रकाश दिखेगा वो और किंतु किरण नहीं दिखेगा तो ये कहेंगे ये मंत्र उसी को कहता है <laughs> तो यह मंत्र जिसको कहता है वो दिखने वाला चीज नहीं है <laughs> तो किंतु कह देंगे ज्योतिरिव तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थात ज्योति मात्र है अर्थ उसमें कोई द्वैत तो नहीं है ईशानो भूत भव्य वही पूर्व मंत्र में जो कहा गया था वही ब्रह्मा है स एव अद्य आज भी वही है स एव स्व अर्थात आगे भी वही ही रहेगा भाष्य में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर इव मंत्र का पूरा प्रतीक ले दिया गया अधुमकम अधुमकम अच्छा था ज्योतिर इव अधूमक मंत्र में दिया गया ज्योतिर इव अध ज्योतिर वो कौन सा लिंग है नपुंसक लिंग अधूमक पुंगलिंग तो इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं ज्योति ज्योतिरिव अधूमक अधूमकम इति युक्तम यह नपुंसक लिंग कहना चाहिए था क्यों ज्योतिष परत्व तो अधूमक अब ज्योति का विशेषण दे रहे हैं तो ज्योति नपुंसक कलिंग हुआ तो अधूमकम ऐसा होना चाहिए यु एवं लक्षित इस प्रकार की जो आत्म तत्व तो लक्षित किसके द्वारा कहते हैं योगी भीर योगियों के द्वारा कहाँ हृदय ये हृदय में इस प्रकार के आत्मतत्व का अनुभव हो रहा है योगियों को वही आत्मतत्व ईशानो भूत भव्यस् भूत भव्य से ईशान अर्थात वो तो व्यापक ब्रह्म ही है सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला स एव नित्य है वही नित्य है कूटस्थ सव्य अद्य अर्थात इधानीम प्राणीसु वर्तमान सभी प्राणी में यही विद्यमान है जगत का अधिष्ठान भी यही है सभी प्राणी में भी यही विद्यमान है अधिष्ठान कहने का समय में शुद्ध चैतन्यों को कहा जाएगा सभी में विद्यमान होने का समय में अंतर्यामी रूपेण विद्यमान कहा जाएगा अधिष्ठान भी यही है अध्यय भी यही है यु एवं लक्षित योग्य ईशान्य भूतभवव्य से सकूटस्थ अदाननीम प्राणीसु वर्तमानः स अपि उपर्तिष्यते अर्था कल कल भी वही रहेगा कल अर्थ आगामी समय में भी वही रहेगा आज भी वही है आगामी समय में भी वही रहेगा नान्य ना, ना अन्यत्म च नान्यस्त समोह अन्य जनिष्यत इतर्थ उसके बराबर आज भी कोई नहीं है और भविष्यत में भी और कोई नहीं होगा क्योंकि अन्य न जनिष्यतर्थ इसका बराबर आज भी कोई नहीं है और आगे भी कोई नहीं होगा इसलिए स एव अद्य सवही मात्र है क्यों कहते हैं उसके बराबर और कोई नहीं है इसके बराबर अर्थात समान सत्ता वाला आज वही ही है स एव कह दिया गया अर्थात तो वही है तो भाष्यकार कहेंगे न अन्य तत् तत्सम अर्थात तो समान सत्ता वाला दूसरे पदार्थ तो नहीं है इसलिए वही है पारमार्थिक सत्ता में एक ही है कह पारमार्थिक सत्ता सोह कल कोई आ जाएगा न्यायिक लोग कालिक संबंध कहेंगे और कालिक संबंध से धूम हृदय में रहेगा आज रहेगा क्या अभी तो नहीं है किंतु तो काली का संबंध अर्थात ये क्या पता <laughs> कहें तो ये कभी हो जा सकता है कहते है ये ऐसा नहीं कहता है कहते व स्व अर्थात वो ऐसे ही अर्थात आज जैसे है वो आत्मतत्व तो ऐसे तो ही रहेगा कल्पना करने में कोई कार्पण्य क्यों करना है नया एक लो कल्पना कर ले सकते हैं कहते हैं तो आज नहीं है ह्रद में धूम किंतु तो काली का संबंध से रह जाएगा किसी कार्य में हो जाएगा अच्छा अन्य जनिष्यत इत्यर्थ कल भी कोई इस प्रकार की उत्पन्न हो जाएगा समान सत्ता वाला ये भी नहीं होगा अन्य इस मंत्र के द्वारा क्या कह दिए कहते, है? कहते वही आत्मतः तो आज है और कल रहेगा और वही एक ही है पारमार्थिक सत्ता का कोई दूसरे पदार्थ नहीं है इसके द्वारा नाय है इति पक्षो पक्ष न्यायत्तों की नचिकेता ने जो तृतीय प्रश्न किया था ये यम प्रेतिकित्सा मनुष्य अस्थि एक है नायम अस्थि एके जो नायम अस्ति इस प्रकार की जो पक्ष वहाँ विकल्प करके नचिकेता प्रश्न क्यों कर रहा है क्योंकि संशय हो रहा है किसमें कहते लोगों में, लोग में संशय है किस विषय का ये अर्थात मनुष्य मरने के बाद रहता है नायमअस्थि तो अगर यह मंत्र कह रहा है कि आज भी वही है आगे भी वही रहेगा तो फिर नायम अस्थि ये फिर संशय ये कोटि आ सकता है क्या तो आएगा नहीं तो फिर जो प्रश्न करता है न सीखेता नायम अस्ति, तो यहाँ कहते हैं कि वो पक्ष उठ ही नहीं पाएगा क्यों मंत्र स्वयं कहता है कि आज भी है कल भी वही रहेगा ये तो नित्य पदार्थ हो गया नित्य पदार्थ के बारे में संशय कैसे होगा नायम अस्थि तो कहते हैं इति अयम पक्ष न्यायत्व अप्राप्त होती तो यह पक्षीय श्रुति वहां साक्षात कहती है कि यह पक्ष बनेगी है बनेगा ही नहीं और न्यायतः अगर नहीं रहेगा ये तो दो दोष आ जाएगा कृतहानम अकृत अभ्यागम ये जन्म में जो सब किया तो सब चला जाएगा अगर नहीं रहेगा तो और फिर कोई आएगा नया वो कुछ किया नहीं आ गया तो किन्तु उसको सुख दुख प्राप्त होता है अकृत अभ्यागम ये सब दोष होगा न्याय वो देती है श्रुति का यह वाक्य से सऐवाद्य सव स्व ये वाक्य से और न्याय से एके ये पक्ष यद्यप्राप्त तथापि श्रुति वचन न स्वचन न श्रुत्या श्रुतिया प्रत्युक्त अच्छा इसका अन्वय इस प्रकार कर लेंगे जो न्याय अस्थित च एके ऐसा कहा गया ये न्यायतः तो ये पक्ष घटेगा नहीं अगर आप नायम अस्ति इस प्रकार की कहेंगे तो कृतहानम अकृत अभ्यागम दोष लगेगा तो इसलिए विचार करने से भी वो पक्ष घटेगा नहीं तो ठीक है कहते हैं फिर भी श्रुति साक्षात अपने वचन से कह रही है यह मंत्र भी कर रहे हैं शैव अध्य शैव स्व कह करके नायम अस्ति यह पक्ष हो ही नहीं पाएगा कहते यह तो न्याय से पूर्व में सिद्ध है हम जानते हैं वो पक्ष होने से कृतहानम और अभ्यागम दोष आएगा कहते हो वो तो न्याय से सिद्ध है फिर भी श्रुति स्व वचन श्रुत्या प्रत्युक्त श्रुति साक्षात इसका निराकरण कर रही तथा क्षणभंगद ना अस्थि यह चारवाक पक्ष आत्मा कुछ अलग पदार्थ नहीं है भस्मीभूत देह से पुनरागमन कूता अर्थात वो नायम इति पक्ष चारवाक कहे है। कहते हैं श्रुति यहाँ जो कहती है सद्य इसके द्वारा चार पाक पक्ष का भी निराकरण किया और क्षण भंगवाद तो अगर वो आज भी है कल भी रहेगा तो फिर ये क्षणिक होगा नहीं वो <coughs> कहते हैं क्षणभंगद ये भी निराकरण हो गया इसके द्वारा पुनरअपि भेद दर्शन पवादम ब्रह्मण आह भेद दर्शन का अपवाद अर्थात ब्रह्म विषय में भेद दर्शन नहीं होना चाहिए उसका अपवाद निंदा करते हैं यथोदक दुर्गे पश्युवती यथाउक दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधावी एवं धर्मान् पृथक पश्यंस अनु विधावती अनु जैसा है जैसे उदकम दुर्गे दुर्गे अर्थात तो दुर्गम स्थान दुर्गम स्थान अर्थात तो पर्वत शिखर वो सबसे दुर्गम होता है पर्वत का शिखर में अगर उदकम बृष्टि हो गई तो पर्वतु विधावती पर्वतेशु पर्ववत्सु उपत्यका कहते हैं जो समर्थक स्थान होता है दोनों पर्वत का बीच स्थान त्यकन प्रत्यय करने वाला क्या सूत्र है उपाधिभ्याम उपाधिभ्याम त्यकन ऐसे सूत्र है उपाधिभ्याम त्यकन उपत्य और अधित्य का बनता है तो उपत्यका अर्थात तो जो पर्वत का पाद देश में जो समतल ये भूमि रहता है उसको कहते हैं उपत्यका और पर्वत का शिखर में भी थोड़ा समतल रह जाता है उसको कहा जाता है अधित्य का पर्वतेशु पर्वतेशु अर्थात पर्वत सुपत्यकाशु अगर पर्वत का शिखर में वृष्टि हुई तो पर्वत का जो नीचे वाला समतल स्थान में वो सब जल चले जाते हैं पर्वत का शिखर में वृष्टि हुआ फिर वहां से बहते बहते समतल स्थान पर आकर आते आते वो सब सूख ही जाता है विधावती उस दिशा में वो जल चलता है और सब फिर सुख जाता है अर्थात उसका सत्ता ही चल चला जाता है अर्थात तो वो दृष्टिगोचर नहीं होता है एवं धर्मान पृथक पश्यंश धर्मान जीवान तो धर्म शब्द से यहाँ जीवों को कहा जाता है धरती इति धर्म तो जो धारण करता है उसको जीव कह दिया गया वही धर्म को धारण करेगा जीव को पृथक पश्यंस आपने से भिन्न ऐसे देख करके तान एवं अनुविधावती तो अपने से भिन्न जीवों को देखता है कोई श्रेष्ठ जीवों को देखा मेरे को भी ऐसा बनना है तो फिर इस जन्म में सामर्थ्य जुगाड़ नहीं कर पाया बन नहीं पाएगा फिर आगे जन्म लेगा हम जैसा है उसको छोड़ के कुछ दूसरा बनने के उद्यम करेंगे तो फिर जन्म और होना पड़ेगा अंतकरण के साथ आध्यात्म्य होने से तो अपने अंतकरण में न्यूनता अन्य अंतकरण में श्रेष्ठता ये सब देख करके तान एवं अनुविधावती अर्थात पुन पुनर्जन्म को फिर प्राप्त करता है वही जीवत्व को फिर प्राप्त करता है भाष्य में यथोदक दुर्गे दुर्गे अर्थात तो दुर्गमे देशे दुर्गम देश तो दुखे न गनम यत्र उछ्रि उछ्रि उछ्रीते अर्थात उठा हुआ पर्वतेषु सिर्वतेसु अच्छा तपर्व मैं सूत्र देवत्सु निम्न प्रदेश विधाति विकीर्ण सदन्यनश्यति धर्म आत्मनों भिन्ना पृथक पश्य पृथक प्रतिशरी पश्य तानव शरीरभेदावर्तिनोन विधाव यथोदक जैसा जल दुर्गे दुर्गे अर्थात दुर्गम देशे अर्थात पर्वतका का शिखर में सीक्त अर्थात भ्रीष्ट भ्रीष का अर्थ कहते हैं सिच क्षरण पर्वते पर्वतेषु का पर्वत्सु पर्वत्सु टीका में दे टिप्पणी दे दिए तप प्रत्यय होता है पर्व मृदभ्या पर्व से तप प्रत्यय होने से पर्वत ये मतुर्थ होता है अर्थात पर्व अस्थि पर्वत पर्व अर्थात तो जैसे बांस में होता है ऐसे पर्वत का भी नाना भाग होता है निम्न प्रदेशेषु प्रदेशवती तो पर्ववु का अर्थ हो गया निम्न प्रदेश जो उपत्यका होता है पर्वत का पाद पादेश में जो समतल भूमि होती है वहा विधावती उसे क्या होता है कि हैं विकीर्ण सद विनश्यती फिर नाना दिशा में फैल करके वो नाश हो जाता है एवं इसी प्रकार धर्म धर्म का आत्मनो अपने से भिन्न को ऐसे देख करके धर्म धर्मान शब्द से जीवाने मांडूके में धर्मते जायते तेना जन्म आयोपम ते सास माया नीद्यते ये श्लोक इतना विलक्षण है धर्मा ये धर्मा जीवा जो जन्म होते हैं ते न तत्वतः वास्तविक उनका तो उत्पत्ति नहीं होती है फिर कैसे आता है जन्म माओपम ते शाम ठीक है माया से जन्म हो गया और इतना महान है ग्रंथ का अगले पाद में ही कह देते हैं जिस माया से ये सब जन्म हुआ साच माया ना अधिक समय अपेक्षा उप, उप, करना नहीं है माया को नाश करने के लिए तो तुरंत एक ही श्लोक में पूरा जगत को लीन कर देंगे इसलिए मांडुक्यम एकम एव अलम मुमुक्षुणाम विमुक्तये इतना महान ग्रंथ है धर्मान आत्मनो भिन्नान जीवन अपने से भिन्न को पृथक पश्यन पृथक अर्थात तो पृथक एवं प्रति शरीरम पश्यंस प्रत्येक शरीर में जैसे सांख्य न्याय इत्यादि लोग सब हैं तो यह जी प्रति शरीर भिन्न है शरीर भेद अनुवर्ती न द्वितीय बहुवचन है शरीर भेद को अनुवर्तन करने वाले को अर्थात तो बाकी जीवों को अनुविधावती तदरूप तो प्राप्त करने के लिए चलता है कहा तो जाएगा भाई लोहे का बाल्टी है उसी में से टंकी खाली कर दो सोने का बाल्टी चाहिए तो उससे ही खाली किया जाएगा नहीं तो नहीं होगा फिर सोने का बाल्टी बनाते बनाते गया शरीर भेदम एवं पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यत इतर्थ तो फिर पुनः ये जन्म को प्राप्त करता रहेगा अपने से भिन्न कोई प्राणी को अनुभव किया तो फिर उसमें श्रेष्ठ तो बुद्धि हो गई उसको प्राप्त करने के लिए अथवा उसमें अगर द्वेष बुद्धि भी हो जाएगा तो भी प्राप्त कर लेगा उसी को जैसे कंस का अवस्था हो गया किन्तु तो उसका लाभ हुआ कंस किसी में द्वेष किया भगवान में उससे तो लाभ हो गया अगर इसलिए कहता है दो ऐसी भी करना है तो भगवान में करो तो ठीक है इत्यर्थ यह मंत्र पूरा हुआ ओम ओ संग मित्र